श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का सार तत्व अद्वैत भाव का स्वरूप शून्य या पूर्ण रूप से उपलक्षित अद्वैत भाव भूमि को ही उपनिषद तथा वेदांत में भावातीत अवस्था कहकर निर्देश किया गया है क्योंकि उसमें सम्यक रूप से अधिष्ठित होने पर साधक का मन सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन पालन तथा संहारादि लीलाजनित समग्र भावभूमि की सीमा का अतिक्रमण कर एक रस अवस्था में लीन हो जाता है अतः यह स्पष्ट है कि ससीम मानव मन आध्यात्मिक राज में प्रविष्ट हो शांत दास्यादि जिन पंच भावों का आश्रय कर ईश्वर के साथ नित्य संबद्ध होता है उन सभी भावों से अद्वैत भाव एक पृथक अपार्थिव वस्तु है पृथ्वी के लोग इहलोक तथा परलोक में प्राप्त सर्व प्रकार के भोग सुख के प्रति संपूर्णतया उदासीन हो पवित्रता के बल पर जब देवताओं की अपेक्षा उच्च पद को प्राप्त करते हैं तभी उन्हें उस भाव की उपलब्धि होती है एवं उस भाव की सहायता से वे समस्त संसार तथा उसके सृष्टि स्थिति प्रणय करता ईश्वर जिसमें नित्य प्रतिष्ठित है उस निर्गुण ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार कर कृत्य हो जाते हैं अद्वैत भाव तथा उसके द्वारा उपलब्ध निर्गुण ब्रह्म की बात को छोड़ देने पर आध्यात्मिक राज में शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर रूप पंच भावों का प्रकाश देखने को मिलता है उनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है अर्थात साधनपरायण मानव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान सर्वशक्तिमान सर्वनियंता ईश्वर के प्रति उन भावों में से किसी एक भाव का आरोप कर उनके साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होता है एवं सर्वांतर्यामी सर्वभावधार ईश्वर भी उसके चित्त की एकाग्रता तथा एक निष्ठा को देखकर उसके भाव की परिपुष्टि के निमित्त उक्त भावानुरूप शरीर धारण कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं इसी प्रकार विभिन्न युगों में ईश्वर के नाना प्रकार भाव में चिदघन मूर्ति धारण एवं यहाँ तक कि स्थूल मनुष्य विग्रह धारण कर अवतीर्ण हो साधकों के अभिष्ट को पूर्ण करने की बातें शास्त्रों के अध्ययन से विदित होती है संसार में जन्म लेने के पश्चात मानव जिन भावों का अवलंबन कर अनान्य मानवों के साथ नृत्य संबद्ध रहता है शांत दास्य आदि पंच भाव उन पार्थिव भावों के ही सूक्ष्म तथा शुद्ध स्वरूप हैं यह देखने में आता है कि हम लोग पिता माता पति पत्नी सखा सखी प्रभु भृत्य पुत्र कन्या राजा प्रजा गुरु शिष्य आदि के साथ पृथक पृथक प्रकार के विशेष संबंध की उपलब्धि करते रहते हैं तथा किसी प्रकार की शत्रुता न रहने पर साधारण लोगों के साथ श्रद्धा पूर्ण शांत व्यवहार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उन्हीं संबंधों को शांत और पंच श्रेणियों में विभक्त किया है तथा तो अधिकारी भेद से उनमें से किसी एक को मुख्यतया अवलंबन कर ईश्वर के प्रति आरोप करने का उपदेश प्रदान किया है क्योंकि शांत आदि पंच भावों के साथ जीव नित्य परिचित रहने के कारण उनके सहारे ईश्वर के साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होना उसके लिए सुगम हो जाता है इतना ही नहीं इस प्रकार के प्रवृत्ति मूलक संबंधों पर आश्रित भावों की प्रेरणा से उसके चित्त में जिन राग द्वेषादि वृत्तियों ने उदित होकर इससे पूर्व संस्कार में उनको नाना प्रकार के कुकर्मों के अनुष्ठान में नियुक्त कर रखा था ईश्वरार्पित संबंध के आश्रय से उसके चित्त में उन वृत्तियों का उदय होने पर भी उनका प्रबल वेग ईश्वर साक्षात का रूप लक्ष्य की ओर ही उसे अग्रसर कराता हो रहेगा जैसे समस्त दुखों का कारण स्वरूप हृदय रोग काम उसे ईश्वर दर्शन की कामना में नियुक्त रखेगा उक्त दर्शन के प्रतिकूल वस्तु तथा व्यक्तियों पर उसका क्रोध प्रयुक्त होगा साध्य वस्तु ईश्वर के अपूर्व प्रेम सौंदर्य के संभोग संभोग के लोभ में वह उन्मत्त तथा मुग्ध हो जाएगा एवं ईश्वर के पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य होने वाले व्यक्तियों की अपूर्व धर्म से देखकर उसे प्राप्त करने के लिए वह हो उठेगा शांत दास्य आदि पंच भावों को इस प्रकार ईश्वर के प्रति प्रयोग करने की शिक्षा जीव को एक ही समय में अथवा किसी एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हुई है योग युगान्तर के विभिन्न महापुरुषों ने इस संसार में जन्म लेकर उनमें से किसी एक को दो या उससे भी अधिक भावों की सहायता से ईश्वर प्राप्ति के निमित्त स्वयं प्रयत्नशील हो प्रेमपूर्वक उन्हें अपनाकर उनके प्रति तदनुरूप आचरण करने की शिक्षा दी है उन आचार्यों के अलौकिक जीवन की मीमांसा करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रेम ही भाव साधना के मूल में विद्यमान है तथा ईश्वर के उन्नत या अनुन्नत साकार रूप के प्रति ही वह प्रेम सदा प्रयुक्त होता रहा है क्योंकि यह देखने में आता है कि मानव जब तक अद्वैत भाव की उपलब्धि नहीं कर पाता है तब तक वह ईश्वर के किसी न किसी ससीम साकार रूप की ही कल्पना व उपलब्धि करने में समर्थ होता है